नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज संडे है संडे एक बजे आप सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम को सुनते हैं और साथ ही साथ घर के जो छोटे बड़े काम हैं वो करते हुए रेडियो मधुबन को सुन रहे होंगे और संडे का दिन वैसे छुट्टी का दिन होता है और लोग मनोरंजन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो आपका मनोरंजन भी करेंगे और रेडियो के माध्यम से प्रोग्राम भी सुन रहे हैं आप सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम को तो आज के इस्लामी जिंदगी कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ गोवा से विशेष छत्रु लोकोमल मेलवानी जी हैं जो इकहत्तर साल उनका उम्र है 71 रनिंग में हमारे साथ है और बहुत ही अच्छी बातें उनके जीवन के कुछ खास अनुभव हम लोग सुनने वाले हैं तो आप सभी की तरफ से छत्रु लोकोमल जी का बहुत बहुत स्वागत है जी छत्रुभा मैं चाहूँगा कि जैसे कि सेवेंटी वन एज में आप चल फिर रहे हैं और अभी भी यात्राएं कर रहे हैं यह सब मेरे परमा परमात्मा भोलेनाथ की करामत है बचपन से लेकर आज तक भी मेरी उसकी परवरिश है मैं फोर्टी सिक्स में पैदा हुआ था नाइनटीन फोर्टी सिक्स जी सेकेंड अप्रैल में सिंध में पैदा हुआ था सिंध हैदराबाद जब पार्टीशन के बाद हमें छोड़ना पड़ा सिंध हैदराबाद आकर सीधा सेटल हो गया गोवा में तो गोवा में पहला पोर्चुेज लोगों का राज था नहीं, नहीं, नहीं। वहां मैं बहुत छोटा था एक साल का बच्चा था जब मैं आया था मगर सिंध में बहुत कत्ले आम हो रही थी तो हमें उस छोड़ना पड़ा तो हमने अपनी सब कुछ जो मिल्कियत वगैरह थी स्टेट वगैरह सब छोड़ना पड़ा तो जैसे हम लोग गोवा में पहुँचे नाइनटीन में हम लोग गोवा में पहुँचे तो वहाँ हम लोग ने पुर्तुगेज लोगों का राज था तो पिताजी ने क्लेम किया कि भाई हमको कुछ इसका कोई मिल्कत मिले हुँ हुँ। मगर वो हम लोग नाकामयाब हो गए हैं अच्छा अच्छा वो नहीं मिला हम लोगों को तो हमें पैसों को भी बहुत दिक्कत थी मगर मेरा हमेशा एक ही भरोसा था ज़िंदगी में कि मेरे पीछे मेरा भोलेनाथ मेरे साथ है मैं कभी भी कोई भी मेरी मुश्किल होएगी मुझे वो आसान कर देगा मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी मैं उसके विश्वास पर अपनी ज़िंदगी चलाने लगा और मुझे हर हाल में उसका मेरा हाथ था कि बेटा जिंदगी में चलो अपनी कदम बदाओ मैं तेरे पीछे बैठा हूँ मगर अपना ईमान नहीं छोड़ना और सच्चाई के रास्ते पर चलना मेरे पिताजी भी बहुत परमात्मा को मानते थे वो गुरु नानक के बहुत डिवोटी थे तो मेरे को परमात्मा से कैसा लगन हो गया मेरे भोलेनाथ से एक बार मेरी माँ ने मुझे बोला चलो तेरे को मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ पहले किसकी शंकर भगवान की भोलेनाथ की पिक्चर दिखाता हूँ जैसा मैं उसकी पिक्चर देखने लगा तो मेरे को एक चिंतन हो गया मैंने ऐसा चिंतन हो गया कि अभी मुझे इस संसार में चलना है तो हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना है तो मुश्किलें बहुत आई मगर कभी दिक्कत नहीं हुई उस मुश्किल को मैंने आसान कर दिया क्योंकि वो मेरे साथ था नहीं, नहीं। तो पिताजी के हमारा बहुत प्यार थे हम लोग पिताजी को बहुत मानते थे वो भी एक एक एक संत के जैसा था नहीं, नहीं। वो था कभी भी हमारे पर हाथ नहीं उठाते बच्चे पर बहुत प्यार करते थे कोई भी छोटी सी बीमारी होती थी वो खुद घर पे इलाज करते थे ऐसे जब मैं पाँच छः बरस का था तो एक बार क्या हुआ कि मेरा एक एक्सीडेंट हो गया जो घर पे रहते थे हम लोग पुर्तुगेज टाइम पर वहाँ नीचे पत्थरे थे तो मैं गिर गया और मेरा ये दिमाग था वो बिल्कुल चोट लगी थी काफ़ी चोट लगी थी जो खून बह रहा था अच्छा तो खून बहने से मेरे माँ बाप ने सब लोगों ने मुझे दो तीन बाटलियाँ डाली थी खून रोकने के लिए खून रुका नहीं गया मेरा पिताजी काम कर रहा था फ़ौरन आया उसने अपने गोदी में मेरे को उठाया मैं पाँच बरस का था बच्चा लेके गया हॉस्पिटल में तो उन्होंने स्टिचेस कराया जो अभी भी यहाँ स्टिचेस है तो मैं बिल्कुल बेहोश हो गया था मुझे कुछ याद नहीं है तो इन लोगों को भी बहुत मायूस हो गया अचानक की शक्ति थी मेरे भोलेनाथ की उसने मुझे एक दूसरा जीवन दान दिया ओ। जैसा दूसरा जीवन दान दिया तो मुझे एक दूसरा जन्म मिला क्या बात यह सब मेरे भोलेनाथ की करामत है मैं बचपन से जो भी मंदिरों में जाता था कहता था यही मेरा भोलेनाथ है हनुमान के मंदिर में गया ये मेरा भोलेनाथ है कोई भी मंदिर में और एक बार मुझे एक अनुभव हुआ जैसा मैं सो रहा था सपने में जैसा मैं उठा तो श्री सत्य साईं बाबा का मुझे सपने में एक ऐसा आवाज़ आया कि उसको नहा ला रहा है स्नान करा रहा है और धूल बज रही है घंट जो बेल्स होती है वो बज रही है वो मैंने एक अनुभव किया अच्छा कब आ, ये जब मैं जब मैं कुछ ज, आ, ये सोचता हूँ कि मैं कुछ शादी के बात है चालीस चालीस या फिफ्टी फाइव के शत्रु जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को भी अच्छा लग रहा है कि किस तरह से आप जो है अपने आप को मैंटेन करते हैं आपका जो तबीयत है वो पूरी है ईश्वर की कृपा से भोलेनाथ की कृपा से आप चलते हैं उनको याद करते हैं उनको स्मरण करते हैं और बचपन का एक अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत अच्छी बात ही अच्छी बातें होगी छत्रु जी से और 71 रनिंग में भी हेल्दी वेल्दी है उनके वॉइस से आपको लग रहा होगा कि किस तरह से वो अपने आप को मैंटेन कर रहे हैं और एक बात पूछना चाहूँगा स्कूल की आपकी जो पढ़ाई की है शिक्षा के बारे में बताइए जब आप पाकिस्तान से इस तरफ आए तो पढ़ाई आपने पूरा कहा किया कैसे हुआ पहला पहला जब मैं आया मैं जब पाँच बरस का था तो हम लोग रहते थे गोवा में रहते थे पंजी माला के साथ वहाँ एक स्कूल भी था मेरी मैक्लेट गर्ल्स हाई स्कूल तो चार साल मैं उधर पढ़ा चार साल पढ़ के फिर क्या वो आठ बरस के बाद उन लोग लेते नहीं हैं फिर उस टाइम पर पुर्तुगेज के टाइम पर माना एक सब्जेक्ट होता था पुर्तुगेज वो कम्पल्सरी था और एन जैसा होता है इंडिया में वहाँ भी वहाँ उसको बोलते थे मुर्शीदात मुसीदात पुर्चुगेज में मगर बहुत लोग अच्छे थे उसने तो उसमें मेरा कंपलसरी था अगर वो सब्जेक्ट में फेल हो गया तो अपने को प्रमोशन नहीं मिलता था अच्छा तो वैसे मैंने चार क्लास वहाँ निकाला उसके बाद मैं प्रोग्रेस हाई स्कूल में गोवा में पढ़ता था पंजीम में उधर मैं पाँच साल पढ़ा पहला दर्जा सात दर्जा था मैट्रिक एस पहला पहला ग्यारह बारह नहीं था माना सेवन और पोर्चुज के टाइम था लिशियो या प्रमेरग्राउ था मैंने वो ए मैं चौथे दर्जा सीखा वहां उसके बाद फिर मैं गया नासिक में अच्छा वो स्कूल चौथे माना चौथा माना यहाँ से अच्छा, अच्छा। तो अभी मुझे पढ़ना था ना पिताजी का एक ही एम था कि भाई तुम पढ़कर डॉक्टर बन जाओ मगर वो हो ना सका पिताजी की एक ही थी कि एक बेटा बोले ठीक है अगर बेटी बेटी नहीं पढ़ सकती है तो कम से कम बेटा को तो पढ़ना है ना आ, तो उसका एक ही लगाव था मैं बोला ठीक है वो भी इच्छा मगर वो इच्छा पूरी नहीं हो सकी आ, क्योंकि मेरा साइंस में भी, भी था पर मेरे को एम था भाई डॉक्टर बनना है ताकि मरीज लोगों की सेवा करे जी जी जी उसके बाद क्या हुआ मैं वो छोड़ा तो मैं गया नासिक। तीन बरस में गया नासिक में पढ़ता था वो और भी कैसा अचानक हुआ मेरी पुफी थी बॉम्बे में उसका मुझे बहुत लगाव अच्छा था वो बहुत उसका प्यार था मेरा तो मेरा पिताजी भी मेरे साथ चला तो लेके गए सत्य साईं बाबा गोरे गांव में रहता था आज देखो बाबा की करामत सत्य साईं बाबा ने मुझे देखकर मुझे माथे पर चुमा दिया हुँ, हुँ, हुँ। तो ये क्या जो प्रिंसिपल था नासिक में बॉयस्टन स्कूल करके नाम था तो जो प्रिंसिपल था ये बहुत डिवोट था साईं बाबा का बोला जाओ उधर उसमें उसको दाखिल कर दो मैं गया, गया और दाखिल हो गया पिताजी भी चिले उसके बाद मुझे थोड़ा होम सीखो गया तो मैं फिर वापस आया फिर साई बाबा के पास गया उसके कृपा से फिर मैं दाखिल हो गया तीन बरस में वहाँ निकाला फिर आया मैं तो अभी मुझे मैट्रिक पास करना था बोला मुझे उम्मीद है मैट्रिक तो मैं नौकरी भी करता था और रात को आठ बजे मैं स्कूल भी जाता था अच्छा दोनों काम करते थे। दोनों काम करते थे मगर वो मैं कामयाब नहीं हुआ मैंने मैट्रिक नहीं किया तो जो कमाई होती थी उस टाइम पर पूछो के इस टाइम पर शिकूत होते थे 250 रुपए पचास के माँ के हाथ में दिया था भाई ये मेरी तनख्वाह है मैं अपने पास कुछ नहीं रखता मांगना होता तो उससे मांगता था तो मेरा एक इच्छी थी और मेरा पिताजी का भी एक ऐसा स्वभाव था कि बेटा जिंदगी में भले मर जाओ भले बुखा मगर अपना ईमान का भी मर छोड़ना हमेशा सच्चाई के रास्ते पर छोड़ना और मेरा पिताजी का एक ऐसा स्वभाव था कि जो भी झाड़ू वाले आती थी उनका एक सिस्टम था कि पानी का डब्बा पानी का जो मटका वो के रखता था उनको पानी पिलाता था और जो कोई जमीन पर बैठता था बोला जमीन पर मत बैठो सोफा पर बैठ जाओ उसका भी बहुत प्रेम भाव था बेटा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपने अपना पढ़ाई शुरू किया और मैं चाहूंगा कि दसवीं के बाद फिर आपने पढ़ाई छोड़ दिया कि आगे कुछ पढ़ाई पढ़ाई नहीं किया मैंने अच्छा फिर, छोड़ फिर दिया, आप फिर बिगनेस... मुझे फिर मुझे चांस मिला बाहर जाने के लिए दस साल मैं लीबिया में था ट्रिपोलीबिया में पंद्रह साल में था अच्छा और पंद्रह साल में था स्पेन में और सोलह महीना मैं सऊदी अरेबिया में था नहीं आप बिजनेस के सिलसिले में गए नौकरी के लिए गए नौकरी के लिए नौकरी के लिए वहाँ फिर सेंट मार्टिन में फिर मेरा परमिट मैंने कंपनी मेरे नाम पर बनाया फिर मैंने तीन तीन बरस मैंने वो दुकान भी खोला था शादी किया था मैं एटी सिक्स में, 86 में तो और भी चली और टू में बीबी गुजर गई बहुत ही अच्छी बातें हो रही है छत्रु जी हमारे साथ है जिनका अनुभव हम लोग सुन रहे हैं और उनकी शिक्षा के बारे में बड़ी मजेदार किस्सा उन्होंने बताया पोर्चुगीज़ के टाइम पे जिस तरह से शिक्षाओं की बातें उन्होंने अलग अलग जो उनका सिस्टम था उसके बारे में बताया और उसके बाद वो नासिक में गए और वहाँ पर साईं बाबा का जो स्कूल था उसमें उन्होंने पढ़ाई किया शायद और उसके बाद वो दसवीं पूरा नहीं कर पाए लेकिन उसके बीच में उन्हें नौकरी करनी पड़ी और वो नौकरी करते करते के लिए अलग अलग देशों में वो घूमते रहे उसके बाद तो आइए आगे बढ़ते हैं और सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाए हैं रीड मौतम नाइन्टी पर सलामी ज़िंदगी सुनते रहो मस्कार राहते रहो अमणी <स्थीज़ीज़ीज़ी> जी hari am अमली जी चंताधारी अमली थोड़ा नाथ तो अमणी जी महाराज शंकर अमणी जी जडाधारी अमणी बगियों तो में धात अमणी जी महारा शंकर अमणी जी जटाधारी अमली में भुंगिया बुआ रख लीकर सोने के कटोरे में छिणाए रख ली भोला दाथ जी महारा शंकर अमणी जी जटाधारी अमणी नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में छत्रु जी हमारे साथ है जो 71 में रनिंग है यंग एक्टिव है उनकी वॉइस में अभी भी दम कम है भावनाओं से युक्त है भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है उनके पास में और हमेशा वो हर मुश्किल घड़ी में भोलेनाथ को याद करते हैं तो मैं चाहूँगा कि जैसे कि आपने डॉक्टर बनने के लिए प्रयास नहीं किया पढ़ाई करते करते बीच में छोड़ दिया तो पिताजी ने आपको कुछ डाटा नहीं उसके बारे में नहीं पिताजी मेरा जितने मैं बाहर जाने वाला था तो मगर पिताजी नहीं चाहता था तो मुझे चांस मिला था मेरा बड़ा भाई जाने वाला था तो बड़ा भाई बोला मैं रिश्तेदारों के पास काम नहीं करना चाहता हूँ तो ये जो मुझे मौका मिला मैं नौकरी कर रहा था एजेंसी रियाल में दो सौ मेरे को तनख्वाह मिलती थी 300 तक जाता था मगर वो सब मेरे माँ के पास जाता था नहीं, नहीं। तो हमें क्या दिक्कत हो गई पैसे की क्योंकि हमें पुर्तगाल से टाइम पर एक प्लॉट मिला था 1000 स्क्वायर मीटर का तो पिताजी को मिला था तो उसने क्या वो कुछ फेंस नहीं डाला तो अच्छा। गवर्नमेंट ने वो ले लिया तो वो अपने को वापस मिला था इसलिए मुझे जाना पड़ा ऊपर कि जो भी मिले तो पिताजी को पैसा बेचते थे क्योंकि हम लोग कोई दिक्कत नहीं देना चाहते माँ बाप से हमारे बहुत प्यार थे समझने तो कभी भी हम लोग माँ बाप से इतना प्यार खाया पिताजी ने कभी हाथ तक भी नहीं उठाया हुँ, हुँ, कभी ने कभी वो कोई ऐसा नहीं उसके जुबान में कोई क्रोध है गुस्सा है नहीं हमेशा मिठा से बाप समझा तो हमें वो पिताजी से बहुत लगाव थे समझा मगर वो गुरु नानक का डिवोट हो होता है जब अखंड साहब होता है सभी होता है वो कभी कभी पैदल भी चले जाता था माना उसमें भी एक महाशक्ति थी समझा। तो हम लोग जो संस्कार जो मिले हैं वो सब हमारे पिताजी की तरफ से सो वो बहुत प्रेम भाव उसने हमारे ब्याह होता है प्रेम भाव उसमें कभी गुस्सा नहीं था हमें थोड़ा कुछ लगी चोट लगी मामूली चोट लगी डॉक्टर को बुलाना या खुद इलाज करता था तो ऐसा ही कहता है कि संसार में अगर रहना है तो बड़े प्रेम भाव से रहना है कभी किसी से नफ़रत नहीं करना है सबको अपना साथी बनाना है हम सब एक बाप के बच्चे हैं <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने पिताजी का जो प्रेम है वो हमेशा आपको मिलता रहा और जिसके वजह से आप माता पिता को कहीं भी कुछ मुश्किल में नहीं डालना चाहते थे इसलिए उनको जितना सहयोग मिले वो सहयोग आप करते रहते थे तो मैं चाहूँगा कि पिताजी के साथ के कुछ बचपन के अनुभव सुनाइए आपने पिताजी का बच्चों वो मेरा पिताजी हम लोग ये थे कि कराची में जब आए जब जिनसे आए थे तो पिताजी नौकरी कर रहे थे वो भी किससे हमारे मना अपने भतीजे के पास अच्छा नौकरी करते तो फिर हम बचपन से क्या करते थे जब भी मैं सोलह 6 बर, बरस का 8 बरस का था पहले हम साइकिल चलाते थे साइकिलों में क्या करते थे भाई जहाँ से भी दुकानदारों से माल मिला तो दुकानदारों से माल लिया कुछ संडरवेयर लिया बनेन्स लिया विजय कंपनी का था लिया बिठाया रैक पे लिखा गांव-गांव में जाना बेचना जहाँ जहाँ बेचा आठ रुपया मिला नौ रुपया मिला चलो माँ के हाथ में ठाम दिया भाई ये भाई हमारी दिन की कमाई है मैं घर में, में बैठे नहीं थे भाई जो भी अन्न खाते थे कहते थे अन्न में वो हमारी जो खाते हैं उसमें हमारी मेहनत होनी चाहिए हुँ, हुँ, हुँ. और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है समझा तो हम लोग ये किए ऐसा ऐसा करके तो मैं स्कूल में भी जाता था पढ़ता भी था नौकरी भी करता रात को स्कूल में आठ बजे जाता था दस बजे घर आता था समझा तो ऐसा ऐसा करके बचपन में और मेरा तीन शौक था बहुत बैडमिंटन का शौक था कैरम बोर्ड का शौक था और टेबल टेनिस का था क्योंकि स्कूल में पढ़ता था ना तो ये मेरा शौक़ था और कभी कभी स्विमिंग पूल में था स्विमिंग करता था ये मुझे शौक़ थे हुँ हुँ हुँ. बाकी और बहुत कुछ भी थे समझा जैसे अभी सिगरेट पीना शुरू कर बाबा की शक्ति थी वो सिगरेट बंद किया सब बार मैंने सब मेरे परमात्मा मेरे साथ था एक दूसरा अनुभव क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ बाबा की शक्ति है जब मेरी शादी हुई 1986 में तो मेरे पर दबाव आ गया इन लॉस का कि बीवी को अपने साथ लेके जाओ बाहर अच्छा मैं सेंट मार्टिन में था तब मैं एटी में आया तो कहाँ मैं कैसे लेके जाऊँ क्योंकि उनके पन्ने वगैरह सब त्यार करना है तो बेबी भी मेरे को बाबा की तरफ से मिली बहुत अच्छी थी उसका स्वभाव बहुत अच्छा था तो मैं कहा यार अभी मैं उसको लेके जाऊंगा मेरे तो सेटों का दबाव आ गया कि भाई तेरे को सेंट मार्टिन आना है उधर मैनेजर बैठा है तो वो असिस्टेंट मैनेजर है तो उधर जाना है तेरे को तो चार महीने उन लोगों ने मेरे को छुट्टी दिया मैं चार महीने के बाद देखो कैसा अचानक बाबा ने मेरा काम किया शादी हुई तो उसको बोला ठीक है उसका पासपोर्ट तैयार है तो बोला हाँ पासपोर्ट तैयार तो बोला ठीक है तो बोला ठीक है ज़िंदगी में रिस्क लेना है मायूस नहीं होना है बाबा का नाम लिया सऊदी कौनसुलेट में गए अमेरिकन कौनसुलेट में गया और वहाँ तो बहुत सख्ती है क्रॉस एग्जामिनेशन होता है वो ऐसे वीज़ा उन्हें देते हैं उनका कोई पन्ने नहीं है कोई लेटर्स नहीं है, पर उसका पासपोर्ट है बोला चलो मेरे को तो वीज़ा मिली थी अमेरिकन वीज़ा देखो मैंने ऐसा अनुभव किया मैं भी थोड़ा घबरा गया बोला मैं तो लेके चलता हूँ तेरे को मेरा नंबर आ गया अगर मुझसे सवाल पूछा जाए और आपका पासपोर्ट रिजेक्ट हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है ना क्योंकि किधर भी तेरे को वीज़ा नहीं मिलेगी मैं गया मेरा नंबर आया काउंटर पर गया शादी हुई बस जिस दिन मेरा चार दिन शादी उसे हाथ में मेहंदी थी लेके आया उसको बोला चलो वहाँ गया अचानक एक औरत बैठी थी यंग लड़की बैठी थी मैं थोड़ा घबरा गया उसने मुझे कोई सवाल पूछा नहीं है मैंने उसको गुड मॉर्निंग बोला मेरा नंबर या, दिया पासपोर्ट दिया मैं थोड़ा घबरा गया कि कुछ सवाल पूछे और जर से जवाब देना है अचानक क्या हो गया मैंने उसको सीधा बोला मैडम वही हम लोग ने अब भी शादी की रिसेंटली उसने हाथ मिलाया मेरे बीवी को हाथ मिलाया पासपोर्ट लिया और रख दिया और इतने मुझे बोला चार बजाओ अपना पासपोर्ट लेके जाओ मेरे को एक हो गई कहा भाई देखो शाबा से तिरको पापा की दया है सब मेरे भोलेनाथ की दया है <laughs> हर हर मंजिल में उसने मेरा साथ दिया है आया मैं ठीक है बीदी को बीवी को बोला अभी तसली हो गई समझा अभी बची टिकेट के लिए उनको टिकेट करना था ट्रेवल एजेंसी के पास गया भाई मुझे वीजा मिल गई अप्रूव हो गया है कॉन्सुलेट ने पासपोर्ट रखा है इनका टिकट मुझे कंफर्म करना न्यूयॉर्क के थ्रू जहाँ चौदह घंटे का रास्ता है अभी मुझे दिक्कत थी कि मुझे न्यूयॉर्क में उतरना है न्यूयॉर्क में उसको वीजा और जब मैं चार बजे जाता हूँ पासपोर्ट करने के लिए उसको खाली एक कैटेगरी की वीजा मिली जिसका नाम है सी माने एक ही एंट्री मिली मैं थोड़ा बोला ठीक है एक बार तो मिल तो गया दिक्कत नहीं होगी अभी न्यूयॉर्क में उतरता हूँ तो उधर भी मुझे सवाल पूछेगा माने एक ऐसी थी क्योंकि उसके पन्ने नहीं थे ना देखो और उनके पास मेरे पार था कि भाई इसको अपने साथ न्यूयॉर्क तो एयरपोर्ट पर घबरा नहीं, नहीं कुछ सवाल मुझसे पूछा नहीं गया पासपोर्ट लिया ये लिया बोला एंट्री मारा चला आया उनके भाई बहन भी थे ना वहां तो सात दिन रहा फिर वहां से मुझे टिकट और खरीदना था सेंट मार्टिन जाने के लिए दूसरा मेरा अनुभव हुआ कि सेंट मार्टिन में अगर उन लोग रिजेक्ट करें तो उसको फिर वापस आना पड़ेगा देखो यानी ये कैसी मेरी मंजिल गई यहाँ बाबा की दया से जैसा मैं सेंट मार्टिन एयरपोर्ट पर उतरा लाइन पर खड़ा रहा कुछ सवाल पूछा नहीं भाई तुम पैसा कितना लाए क्या लाए मेरे पास तो थी ना परमिट वहाँ एकदम थप्पा मारा एंट्री किया चला यार <laughs> देखो कैसी मंजिल थी माना ये पीछे मेरा हमेशा मेरा परमात्मा था <laughs> तो मुझे कोई आज आज जो मैं खड़ा सही इधर भी आज मेरी उम्र सब उसकी बददौलत है चलिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है आपने सुनाया अपने शादी का और बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से जो है हर चीज में ईश्वर की कृपा आपको मिलती गई और आप आगे बढ़ते गए और वहाँ पर जैसे विदेश में किस तरह का जॉब था आपका क्या करते मेरा जॉब था मेरा मैं एक लिबिया में बड़ा दुकान था जिसमें ज्वेलरी थी अपना हैंडवेयर्स भी थे हैंडीक्राफ्ट भी थे ऐसे मैं बहुत कंपनियां छोड़ा बहुत कंपनियां में काम किया बहुत कंपनियां छोड़ा समझा न तो कभी भी दिक्कत नहीं हुई तो उधर मेरा था ज्वेलरी का था मोस्टली भाई हीरे को कैसा परखना है समझा सोने का ज्वेलरी का मुझे बहुत शौक था जिससे बहुत कारीगर में और जिस जिस चीज में मैं लगता हूं तो उस चीज को पूरा करना है समझा छोड़ना नहीं चाहिए तो खाली एक एम था कि मैं डॉक्टर नहीं बन सका बस बाकी सब काम कर लिया <laughs> <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया कि किस तरह से आप जो है बिजनेस करते रहें सोने चांदी का आपको जो है काफ़ी शौक़ था तो उन चीज़ों में ज़्यादा समय आपने दिया उसके बाद बाकी अलग अलग छोटे बड़े बिजनेस करते रहे और जहाँ भी मौका मिला आप वहाँ पर अपने आप को विशेष रूप से उस काम को आप तैयार रहते थे और काम करके दिखाते थे तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं आप सुनाए हैं रीनुवाद बन 90.4 एफएम पर सलामी जिंदगी सुनते रहो मुस्कराते रहो I'm a man. ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में हमारे साथ छत्रु जी हैं जो विशेष 71 रनिंग में अपने जीवन को अभी भी अच्छी तरह से जी रहे हैं और हेल्दी वेल्दी रहते हैं और किस तरह से हेल्दी वेल्दी रहते हैं उन्होंने बताया कि भोलेनाथ की कृपा है और भोलेनाथ को वो याद करते रहते हैं उनका स्मरण करते हुए अपने जीवन को चला रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है हमें भी सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में अगर हम भोले बाबा को याद करते हैं या भोलेनाथ को याद करते हैं तो जीवन में उनकी जो हेल्प है मदद है हर मुश्किल घड़ी में मिलती रहती है जैसे छत्रु जी को मिला उनके पासपोर्ट में जैसे कि भारत विदेश जाते समय उनके साथ उनकी धर्मपत्नी थी उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं थे कम थे लेकिन फिर भी किसी भी तरह से वो कहीं भी मुश्किल में नहीं आए और सुखरूप जो है देश से विदेश पहुँच गए तो आइए एक बहुत अच्छा अनुभव हमने शेयर किया और मैं चाहूंगा कि जैसे विदेश की कुछ बातें हमें बताइए कि किस तरह से आप वहां पर काम करते रहे और मुश्किलें क्या है? भारत और विदेश में क्या डिफरेंस है काम करने में क्या मुश्किल उधर क्या है काम करने में जैसे हमारे कम्युनिटी है ना सिंधी कम्युनिटी उधर ज्यादा रहते हैं पूरे जो बिजनेस जो ले पूरे सिंधी कॉम्युनिटी है अच्छा सेंट मार्टिन क्या है एक छोटा सा आइलैंड है जहाँ फ्रेंच आइलैंड जुड़ा हुआ है टोटल जो गिरेगा डच कॉल्ड डच जो आइलैंड है वो सिर्फ 17 स्क्वायर माइल है फ्रेंच साइड 21 माइल मिला के बत्तीस स्क्वायर माइल है और आइलैंड इतना ब्यूटिफुल वहाँ दुनिया में अच्छे में अच्छे बीचेस है वहाँ वहाँ जो धंधे होते हैं ज्यादा धंधे होते हैं वो शिपो के ऊपर जो क्रूज शिप्स आते हैं सुबह आठ बजे दुकान खोलते हैं छः बजे दुकानें बंद क्योंकि वहाँ थोड़ा क्राइम्स होता है तो रात को सात आठ कू साफ वहाँ गाड़ियों पे जा क्योंकि हिल्स है ना बहुत पहाड़ी है माना हिलों है घरों पर बंगले भी है हिलों पर बंगले हैं मगर आदमी इतने अच्छे हैं बहुत दयालु आदमी है तो वहाँ धंधा होता है शिपों के ऊपर अभी दो वहाँ स्ट्रीट है एक जिसको कहते हैं फ्रंट स्ट्रीट जहाँ फिलिस्प पर कह, दूसरा कहता है बैक स्ट्रीट बैक स्ट्रीट जो लोग तो काले लोगों का धंधा होते हैं जो छोटे छोटे आईलैंड वाले आते हैं कपड़े बेचे होलसेल में आते हैं होल में लेके जाते हैं समझा तो उधर मैंने सेंट मार्टीन में जब मैं छः महीना एक मैंने कंपनी में काम किया तो जब मैंने शादी किया तो मैंने वो छोड़ा काम सेंट मार्टीन में तो मेरे पास इतनी आमदनी नहीं थी छोटा कुछ था डॉलर वगैरह था तो कहा कि देखो अभी मैंने शादी किया तो मुझे और उसका रिस्पांसिबिलिटी और बढ़ गई है दो जन हो गए हाँ लोन से एक गाड़ी मिली बैंक ने मेरे को लोन दिया उससे मैंने एक छोटा सा गाड़ी लिया फ्रोन टे करके बाड़ी थी तो मकान भी मिला सेठों से मैंने बात किया तो उधर मेरे को मिलता था नौ डॉलर जहाँ से मैं सवा डॉलर मकान का किराया देता था बाकी हमारा सामान लेना है देखो दिक्कत आ गई अभी मुझे वो घर बसाना था तो बीवी ने भी बोला बीवी ने भी बहुत हौसला बढ़ाया है बेचारा तो बोला पहला क्या हुआ तो घर लिया तो घर अपने को अच्छा मिला समझा अभी सामान रखना था फ्रिज ये वो तो वहाँ जो हमारे भाई बहनों हैं उन्होंने मुझे साथ दिया हुँ, हुँ, बोला परेशानी की कोई बात नहीं तुम हमारे दुकान में से सामान लेके जाओ हर महीने मेरे को इतना इतना देते जाना ऐसा ऐसा ऐसा कर करके पर मेरी आमदनी नहीं थी 950 डॉलर मिलता था यूएसए डॉलर उससे मेरा गुजारा नहीं होता था ना पर मुझे बाबा की शक्ति थी चलाते थे, थे बेचारे बीवी इकोनॉमिक पो वो कभी उसने कभी मेरे से एक रुपया तक नहीं मांगा <laughs> वो पैसा अपने हाथ में नहीं रखती थी चारे चारे। तो मैं उसको बोलता था मांगो आ, तेरे को अधिकार है पति का अधिकार है तुझे देने के लिए नहीं बोलते तू मुझे मिल गया तो मुझे पैसे की क्या जरूरत तो वो कुछ मांगती नहीं थी तो क्या हुआ तो फिर मैंने दुकान खोला तो मेरे को एक दुकान मिल गया बहुत अच्छा दुकान क्योंकि मैंने अपना कंपनी फॉर्म किया मुझे बिजनेस लाइसेंस मिल गया अच्छा। उसके बाद मुझे नेशनलिटी मिली अच्छा हाँ डच नेशनलिटी मिली बी भी आई थी उसके भी पन्ने डाले अच्छा। गवर्नर से हमारा इंटरव्यू हुआ समझा तो गवर्नर से मुझे सवाल पूछा था कि वाई यू वॉन्ट टू बिकम डच नेशनल तो उसने बोला मुझे भी एक इस कम्युनिटी में भी शामिल कर दो समझा तो मुझे वो नेशनलिटी उसके भी मुझे तीन साल लग गया नेशनलिटी मिलने के लिए फिर उधर मैंने अपना बिजनेस खोला दंदा खोला तीन साल मैंने दुकान चलाया वहाँ समझा तो उधर भी मैंने छः सात कंपनी में काम किया फिर नाइन्टी में जब मुझे नेशनलिटी मिली मैं स्पेन चला गया पंद्रह साल फिर वहाँ था वहाँ फिर नौकरी किया उसके बाद फिर सऊदी अरेबिया में गया था नाइनटीन में फिर मैं 2007 में इधर आया 2007 में गुजर गई तो 2010 में इंडिया में आया इंडिया में गोवा में रहता था मेरा कजन ब्रदर था चलिए बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं छत्रु जी मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आपने पूरा खुद का बिजनेस आपको सेटअप करने का लाइसेंस मिल गया वहाँ पर और किस तरह से फिर आगे आप जीवन यापन करने लगे और मुश्किलें का भाई फिर मुश्किल आ गई पहला मुश्किले आ गई कि जैसा मैंने दुकान खोला तो अभी मैं पैसे की दिक्कत थी ना कि भाई एक था एक जिसने मुझे दुकान दिया पंद्रह हजार में दिया था बोला मेरे को पंद्रह हजार में मुझे की मैंने देना है मैं बोला मैं दे नहीं सकता मैं थोड़ा कमज़ोर हो गया मेरे साथ कोई आया नहीं था मगर उसकी देखो भोलेनाथ की दया देखो उसके मन में ऐसी दया आ गई तो बोले ठीक है मैं देखो तीन इंस्टॉलमेंट में देता हूँ एक इंस्टॉल में तो मुझे चार डॉलर दे दूसरे इंस्टॉलमेंट चार हज़ार दे और तीसरे इंस्टॉल में फिनिश कर दो अभी ठीक है माल की दिक्कत आ गई इन्वेंटरी तो मुझे बढ़ाना है ना माल की दुकान तो मुझे रेडीमेड मिल गया बहुत अच्छा दुकान था पीछे मिल गया बैक स्ट्रीट में तो एक के पास गया मैं जिसको होलसेलर कहते कहता यार मुझे माल चाहिए मैं आपसे माल लेना चाहूँ बोला ठीक है परवा ने तो पाँच हज़ार डॉलर का माल लेके जा पाँच का डॉल आया दुकान में माल भर दिया गया भागा दूसरे के पास जो हमारे दोस्त यार है कहा उनकी बिजनेस ने कहा यार मुझे माल की दिक्कत है मैंने अभी दुकान खोला है तुम पैसा तो नहीं दे सकता हूँ बोला ठीक है मैं तेरे को तीन हजार डॉलर का माल देता हूँ माल भर दो तुम बागा तीसरे के पास तो मेरे को इन्वेंटरी तो बढ़ानी थी ना कम से कम दस हज़ार डॉलर का तो माल चाहिए तभी मैं कुछ बेच सकूँगा एक के पास गया बोला ठीक है तुम जो चाहिए माल लेके जाओ तीन का चार का माल लेके जाओ ठीक है आस्ते आस्ते, आस्ते ऐसी दया आगे बाबा की जो मेरे दिन में तीन डॉलर का सेल होते गया जैसा तीन तीन डॉलर का हो गया मैंने कहा मेरा नौ हो गया अभी यह नौ डॉलर का बोला पहला मैं साढ़े चार डॉलर इसको दे दूंगा जिसको मेरे को इंस्टॉलमेंट ने देना है पार्टी लोगों को पैसा नहीं दिया उनको रोक दिया क्योंकि नहीं था आस्ते आस्ते तो इन्वेंटरी बढ़ते गई तो जिससे मैं 5000 का माल लिया उसको मैं थोड़ा पैसा दिया बोला मेरे को माल दे दो बोला तुम दो का माल पैसा देगा दो का माल लेकेगा फिर से वो बढ़ते गई सेल होते गई दूसरे मैंने हमारे और अठारह का धंधा हो गया नौ वो भी साढ़े उसको दे दिया तो मेरी एक ही दिक्कत थी पहला इसको मेरा मैंने खलास करना है तो मेरी वो चिंता दूर हो जाए मगर मेरी बीवी ने भी बहुत सहयोग दिया हुँ, वो हुँ, क्या करती थी सुबह जाती थी नाश्ता लेके आती थी दुकान में रहती थी हुँ, वो किधर जाती नहीं थी उधर उसको सेल पर भी बिठा दिया गाड़ी थी मैं चला आता था वो पैदल आती थी वहां मगर वहाँ का रिवाज है कोई उसको लिफ्ट उधर चढ़ना नहीं है काले लोग हैं ना तो उन्हें उसका उधर क्या बस नहीं होती थी वैन होती थी वैन में चले आती थी वो वो पूरे टाइम पर आती थी उसने साथ या खाना भी लेके आती थी उधर ही खाते थे छः बजे दुकान बंद करते थे आस्ते आस्ते मेरा पंद्रह हज़ार उसका कीमन निकल गया मेरा अकाउंट था वनवर आइलैंड बैंक में वहाँ तो उन लोगों ने मुझे लोन नहीं दिया नहीं, मैंने मांगा एक फिर मैं गया सिटको बैंक जो है सेंट मार्टिन में वो तो बहुत अच्छे लोग थे मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया मुझे लोन चाहिए तो उन लोगों ने मुझे दस गिल्डर का लोन दिया अच्छा अच्छा दस गिल्डर अभी दस हज़ार ले मुझे क्या है मुझे किराया भरना है लाइट का बिल है समझा घर का किराया है ये सब भरना है तो मैंने अपना खर्चा सोचा कि भाई हाँ हम लोग थोड़ा खर्चा कम करेंगे तो वो मेरा देखा कितना चार चार सौ चार मेरा हज़ार डॉलर तो मेरा महीने का खर्चा है फिर मेरा इंश्योरेंस कंपनी है दुकान का इंश्योरेंस कराना है तो एक बार मेरे दुकान में चोरी हो गई क्योंकि उधर उधर क्या होता है काले लोग हैं न दिन दहाड़े होल्ड ऑन करते हैं अच्छा बैंकों में पैसा जमा करो तो भी होल्ड ऑन करते हैं क्योंकि उनको मालूम है ना इंडियन लोग पैसे वाले हैं बहुत पैसे वाले हैं तो उन लोग मालूम है तो ओ मेरे को इंश्योरेंस का पैसा भी मिल गया मैंने चुछु। क्लेम वो भी मुझे मिल गया इंश्योरेंस का क्लेम दुकान में जो चोरी हुई थी वो पूछे से एयर कंडीशन निकाला है क्या वो भी मुझे पैसा मिल गया तो दुकान फिर मेरा चलता नहीं गया फिर देखा थोड़ा सेल कम होते गया क्रिसमस का खाली सेल बूमिंग होता है वहाँ और कार्नीवाल का जो सीजन होता है तभी बूमिंग होता है वहाँ बहुत और हमारा धंधा था सिर्फ ब्लैक बैक स्ट्रीट में फ्रंट स्ट्रीट में फ्रंक स्ट्रीट में माना पैंतालीस हजार चालीस हजार डॉलर की मनी थे वहाँ तो वहाँ ऐसा, ऐसा ऐसा करके करके फिर मैंने दुकान दे दिया फिर मैंने नौकरी शुरू करने किया तो ऐसे ऐसे करके फिर मेरी बीवी को तबीयत ठीक नहीं थी फिर मैं दूसरे आइलैंड में गया स्पेन में फिर मैं फोर्ता वा गया लास मस गया कैन माना कितने कंपनी में मैंने काम किया सम्ना। फिर उसको बीमारी आ गई तो फिर मैं चले आया उसको मेरे बीवी को कैंसर हुआ उसको जब कैंसर हुआ अभी मुझे मना था कि मुझे इंडिया जाना है उसको ले और वहां से चौदह बारह घंटा का तो रास्ता है एक तो एक होटल में रहना पड़ता है जर्मनी में फ़्रैंकफर्ट में कैसा लेके जाऊँ उसको वॉमिटिंग आना खाना नहीं खाना कि डॉक्टर ने जब मुझे बोला कि ये खाली पंद्रह तक जी सकेगी मेरे को एकदम मैंने उसके बहने उसको बहन को फ़ोन किया उसने बोला उसको फ़ौर लेके आओ इसका इलाज इधर होएगा अभी मैं उसको कैसा लेके जाऊं व्हील चेयर में लेके जाता था तो उसका मैंने पूरा टिकट तक बुकिंग किया एयरलाइंस को बोला मोरक पूरा व्हील चेयर तक चाहिए जहां भी उतरे फ्लाइट में फ्लाइट में खाना नहीं खावे होटल में रहे वॉमिटिंग करे तो मैं परमात्मा से इतने बोला कि मुझे पहुंचना है तो कम से फैमिली के साथ रहे उधर फैमिली अचानक पहुँच गया हम लोग सब खाई नहीं रही मेरे साथ थोड़ा थोड़ा बोला उसको थोड़ा पानी पियो या कुछ खाओ खाना नहीं उसको भाई ऐसा तबियत खराब थी तो मैं उसको लेके आया माँ के साथ तो उन लोगों ने इधर अपना माहिम में और डॉक्टर है कैंसर डॉक्टर है बड़ा डॉक्टर है वो कैंसर कला तो डॉक्टर ने बोला उनको कीमोथेरेपी करना पड़ेगा हु. उसको कम से कम छः साइकिल उसको कीमोथेरेपी देना पड़ेगा और कीमोथेरेपी दवा बहुत स्ट्रांग है हु. एक कीमोथेरेपी से उसके सब बाल निकल गए दो क्योंकि बाल सब उखड़ जाते हैं ना ठीक है तो मैंने उसकी सेवा में था तभी भी तो मैं बोला नहीं मैं नहीं जाता हूँ अभी पला तो अभी मुझे तो जाना था चार साइकिल उसको दिया कीमोथेरापी ये कमज़ोर हो गई नहीं, नहीं। तो मैं आया वापस इधर स्पेन में आया तो उसने साली ने फ़ोन किया आपको फ़ौर आना पड़ेगा उसकी हालत और बिगड़ गई है जैसा मैं गया तो हॉस्पिटल में देखा गया उसका उसने मुझे देखा खुशी हो गई दूसरे दिन जब गया मालूम पड़ा उसका सास जो है वो रोकता गया और उसी टाइम गुजर गई फिर मेरे को उधर उसका उसका करना पड़ा उसको सुहागन करके बनाया जब शादी होती है उसे साड़ी पहनाया ये किया तिलक लगाया जैसा वो सुहागन गई तो मुझे जिंदगी में ऐसा कोई मायूस नहीं था मैं कहा कि ये जिंदगी की मोड़ है चलानी है नहीं। पीछे नहीं हटना है समझा तो वो भी सब मेरे भोलेनाथ की शक्ति है जी जी चलिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने अपना जीवन का सुनाया हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा कि किस तरह से जीवन में जो है चाहे देश या विदेश कहीं भी रहो मुश्किलें तो हर जगह है लेकिन वही है कि आप मुश्किलों के साथ जीवन कैसे जीते हो कितना आप हिम्मत के साथ जीवन को जीते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्षमता और आपकी जो सोच है उस पर निर्भर करता है तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं आप सुनाए हैं रेडमोट वन नाइन्टी पॉइंट पर सलामी ज़िंदगी सुनते रहो मुस्करा रहो जटा से और शशि मा थे सजे। We say. नेत्रिनेत्रिपुंडधारी नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे हम लोग पहुँचे हैं और छत्रु लोक जी हमारे साथ हैं जिनसे बातें हो रही हैं और 71 रनिंग में एंग एक्टिव हैं उनकी आवाज़ से आप समझ पा रहे हो और आज भी वो अपनी सेवा कार्य करते रहते हैं यात्राएँ करती रहते हैं और चलिए आगे बढ़ते हुए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि विदेश और देश में क्या डिफरेंस है जीवन अगर देखा जाए वहाँ के जो लोग हैं ना बहुत डिसिप्लिन वाले हैं अच्छा और वहाँ एक बात थी कि कोई भी अंकल या आंटी के नाम से नहीं बुलाते थे नहीं, नहीं। जैसा कोई भी हो अगर कोई काले लोगे हमेशा के ब्रदर हवारी हो उनके अंकल आंटी का कर हमारे इंडिया में रिवाज है जिसको अंकल आंटी बोलते हैं तो मुझे वहाँ नाम नेम देना पड़ता है जैसा मैंने वहाँ या चाली तो मेरे को चाली के नाम से बुलाते थे अच्छा। या चैटमैन के नाम से बुलाते थे स्पेन में गया वहां कौन बुलाते है? नाम से नहीं बुलाते उनको नाम नहीं लेते कोई भी इंडियन नाम से नहीं तो उधर भी मुझे चाली करके बुलाते थे मगर कभी भी ऐसा नहीं बोलते थे ये काका है ये वो है क्योंकि वो क्या उसमें ज्जत थोड़ी कम होती है तो वो कभी नाम नहीं बुलाती है मिस्टर और औरत को भी किसको बोला मैडम बुलाएगा को बुलाएगा मिस्टर का बुला तो वहाँ का क्या है माहौल दूसरा होता है और वहाँ के ऐसे होते एक बार किसी दोस्ती हो जाती है ना तो कभी भी जिंदगी पर उसको वो दोस्त काम आता है अच्छा अच्छा जैसे वहाँ के लोग कितने जो कितने काम में आते हैं जैसे इमिग्रेशन ऑफिसर वाले कितने काम होते हैं जिससे आप दोस्ती बना बेचारे कितने और वहाँ क्या रिश्वत नहीं है वहाँ वहाँ रिश्वत के खिलाफ है रिश्वत कोई लेता नहीं है तुमको काम अभी मेरे को सेंट मार्टिन में बिजनेस लाइसेंस नहीं मिला मैं सीधा भागा कमिश्नर से मिला कमिश्नर ने बोला चिंता करनी कोई नहीं तुम्हारे पन्ने आगे मेरा बिजनेस लाइसेंस पास हो मगर वो मेरा बाबा जो ना बोले ना पीछे था कैसी मेरे बीवी को नेशनलिटी मिली समझा ना तो ये कैसा मुझे मेरी कंपनी फॉर्म हो गई मुझे कंपनी से मेरे रिजन परमिट मैंने ट्रांसफर किया कैसा मैंने दुकान खोला ये सब बापा की फरूध सो मैंने कभी हिम, भाई कभी भी हिम्मत नहीं हारा जी जी अच्छा एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि आप अलग अलग विदेश में बहुत जगह आपने घुमा है तो अलग अलग जगह के बारे में थोड़ा सा बताइए उसकी जो टूरिज्म या घूमने जैसे जो चीज़ें हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए एक बात थी वहाँ सेंट मार्टिन में अमेरिका बहुत नज़दीक है वहाँ स्पेशल फेयर्स निकलती है भाई किसी को न्यूयॉर्क जाना हो किसी को म्यामी जाना हो तो बीवी को बोला चलो भाई उसको भी लेके या घुमाने बोला आइए तो चलो चलते हैं तो हम गए थे म्यामी में ओलांडो में हु. जहाँ अपना बॉलीवुड का स्टूडियोज है और क्या बोलते हैं वहाँ बड़े बड़े एस्कॉट सेंटर भी है अच्छा। वर्ल्ड में उसको बोलते हैं डिज्नी वर्ल्ड तो डिज्नी वर्ल्ड में मैं गया तो बोला चलो घुमा के उसको दिखाता हूँ डिज्नी वर्ल्ड में गया उसका कज़न भी था भाई उधर तो वहाँ हम लोग ने चार सेंटर देखे एक एपकॉट सेंटर है जहाँ ऐसी चमत्कार है कि वहाँ जो भी उसमें घुसते हैं जैसे एक स्क्रीन है जहाँ पिक्चर देखते बहुत वाइड स्क्रीन है हॉल में बैठे वो हॉल तुम्हारा पूरा घुमेगा अच्छा जैसे आप एस्ट्रोनॉट में जाते हैं बैठो वहाँ ऐसा लगेगा आप एस्ट्रोनॉट में गई है और एक स्टूडियो दिखाया उसने जहाँ शूटिंग होती है वहाँ एक ट्रेन है जो बीवी को थोड़ा घबराहट हो रही थी तो ट्रेन में हम बैठा और वहां से पानी का झरना आ रहा था और आग जल रही थी और उस आग से वो ट्रेन गुजर रही है अच्छा। तो ऐसी घबराहट हो गई बीवी को बोला और गाड़ी ट्रेन शेक कर रही थी तो बोला घबराने को न उसको पकड़ेगा घबराने की नहीं है देखो ये यह एक सीन होती जिसको बोला हॉट सीन ओ अमेरिका में ठीक है दूसरी सीन देखा अपना मैजिक इंग एपको सेंटर क्या है वहाँ बारह नेशन बनाया है ग्यारह कंट्री बनाए उसी में फ्रांस बनाया है जर्मनी बनाया है स्विट्जरलैंड बनाया है नॉर्वे नौ, स्वीडन क्या काशा तो बोला चलो उधर चलता है यूज तो करना नहीं दिया है तुम तो। वहाँ गया तो देखा जर्मनी ने देखा भाई तुम जर्मन में बैठा है वो भी देखा फिर गया था अपना सी वर्ल्ड अभी सी वर्ल्ड में दिखाता है शार का कैसा है सील्स जो बोलते हैं जो इंडिया में अमेरिका में बहुत पालते हैं उनकी दिखाया पैरेट की दिखाया बहुत जाना लोगों का खेल दिखाया उधर तो एक ऐसा बोला जिंदगी में मौका नहीं मिलता तो देख ले वे समझा फिर वो देखा फिर वापस आया फिर ऐसे हम लोग चक्कर करते गए फिर कभी कभी इंडिया में जाना होता था उनको शौक होता था भाई चलो तीन सबर उसके बाद जाकर होते थे इंडिया में ऐसा माना जिंद फिर हम लोग शिरती गए फिर हम पुत्र पढ़ती गए जहाँ सत्य साईं बाबा था उसका मुझे दर्शन मिला नहीं। तीन नहीं। बार ऐसे फिर ऐसे घुमाते घुमाते तो बाद में फिर हम लोग वापस आए समझा फिर वापस हमारा तीन तीन महीने का टिकट लेते थे समझा रिटर्न टिकट तो बीवी का हमारा बहुत ही सहयोग था मालूम है बीवी वो वो माता को इसमें दुर्गा माता जो माता है कि नवरात्रि होती थी ना नौ नौ वो अखंड उपास रखती उपास थी थे थे, अच्छा। उपास रखते थे अखंड उपास जब तक मैं नहीं आऊँ हाँ, तब तलक कुछ खाना नहीं खा क्योंकि हम नौकरी करते थे ना कभी कभी रात को दस बज जाते थे टूरिस्ट होते हैं ना साढ़े दस बज गए स्पेन में तो साढ़े दस ग्यारह बजे खाना खाना समझा ना मगर ऐसी आदत थी मेरी बीवी को कभी मुझे मुझे प्लेट तक नहीं उठाने देते थे समझा था और किचन में भी नहीं आने दे तेरे को टेबल पर खाना मिलेगा तेरे को प्लेट नहीं उठाना है जो ने <laughs> माना एक ऐसा एक ऐसा था सही, सही बात है चलिए बहुत अच्छी बात है आपने बताया अपने टूरिज्म के बारे में और साथ ही साथ अपनी धर्मपत्नी को आपने याद किया नवरात्रि तो का, इतना ना। वो कभी -कभी सिर्फ इसकी का वो माता का गाना बहुत सुनती थी वैसा मेरी कलेक्शन होती थी बचपन में मोहम्मद मौ, रफी की और लता मंगेशकर की वो भी मेरे पास अभी इसमें है मेमोरी कार्ड में पूरी उसकी कलेक्शन है वो मैं सुनता था ज्यादा समणा तो उसका खाली थी, वो उसको सोना, जब तक कोई इलाज नहीं कराया जो भी कुछ उसको दर्द होता था क्रोसिन लेके सो जाती थी डॉक्टर के पास कभी नहीं की इतना उसकी एक शक्ति थी बाद में अचानक उसका ये होगा तभी मुझे जाना पड़ा वहाँ उसका हुँ। भी इलाज कराया उधर मगर वहाँ डॉक्टर्स अलग होते हैं ना समझा चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है आपके जीवन का खास अनुभव सुनकर जाते जाते रेडियो के माध्यम से काफी लोग आपको सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पर क्या बताना चाहेंगे आप मैं चाहता हूं कि भैया मुझे भी मौका मिला कुछ बताने के लिए बस आप लोगों के भी बोलता हूं हमारे भाई बहनों के लिए भी बस हमेशा खुश रहो और सदा खुश रहते रहना और बस अपने जीवन हमेशा सफल करना छत्रु जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूं हमारे दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है और सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में आकर अपने जीवन का अनुभव सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया शुक्रिया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 से बड़ा तेरा नाम शेरों वाली ऊंचे ढेरों वाली बिगड़े बना दे इन पल ऐसे खड़ी है सिर्फा आन पड़ी है दिखा रस्ता किरिया है मेरा जीवन बना एक